सुई कह कहबनि सहाय स्तुति कर ये सुनाई सुनाए अवसर जान विभीषण आवा भ्राता चरण शीष तिहीनावा पुनसरुनाय बैठन जयासन बोला बचन पाए अनुशासन जौ कृपाल पूछ हूँ मुहिबाता मत अनुरूप कहो हित रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं इसी समय अवसर जानकर कर विभीषण जी आए उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले हे कृपालू जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे ता मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ जो आपन चा कल्याण कल्याणाम सुजस सुमति सुगत सुख नान सोपर नारोसाए जहु चौथ चंदा की नाई चौदह भुवन एक पति भूत हो भूतद्रोह ते नुणसागर नागर नर अलप जो अलपलोप भल न को जो मनुष्य अपना कल्याण सुंदर यश सुबुद्धि शुभ गति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 उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं कहता काम क्रोध मद परिहर भज हू भज हे जय संत हे नाथ काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं तात राम भुवनेश्वर का लघु कर काला ब्रह्म नाम अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनादिंता कृपा सिंधु मानु सतनु भंजन खल भ्रता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता हेतात राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है हे भाई सुनिए वे सेवकों को आनंद देने वाले दुष्टों के समूह का नाश करने वाले